ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद के दशम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था रस में अनुसारी अधिकरण में यह विचार हो रहा है कि ब्रह्म उपासक दिन में शरीर छोड़े या रात में शरीर छोड़े उसका श्रुति के द्वारा प्रतिपादित सूर्य रश्मि संबंध होता ही है ये रश्मिया अनुसारी ये जो प्रथम सूत्र है इसमें सिद्धांति की प्रतिज्ञा बता दी गई और द्वितीय सूत्र से पूर्वार्ध में पूर्वपक्ष की ओर से शंका करके उसका निराकरण सिद्धांति कर रहे हैं द्वितीय सूत्र के उत्तरार्ध से द्वितीय सूत्र का अवतरण है टीका में पूर्वपक्ष बीजम उपन्यस्य दूषयती निशी इत्यादिना इस अधिकरण के पूर्वपक्ष में जो हेतु है उसे पूर्व द्वितीय सूत्र के पूर्वार्ध में रख करके उसका निराकरण किया जा रहा है उसमें दोष बताया जा रहा है पूर्व पक्ष में तो द्वितीय सूत्र का उच्चारण कर लें निशी नेति चेन्न संबंध से यद्य भावित दर्शयती निशी ने चेन्न संबंध से यद्य भाई दर्शयती चौम पदकी पद का अध्यय करना है निशी पद के पास में पूर्व सूत्र से रश्मि अनुसारी पद की अनुवृत्ति आएगी और उपासक पद प्रकरण से आएगा तो अर्थ निकलेगा पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा होगी कि उपासकः न न भवति ये जो दो पद हैं इन दो पदों के साथ पूर्व सूत्र से अनुवृत्त रश्म्य अनुसारी पद भी जुड़ गया उपासकः पद प्रकरण से आया मृत पद का अध्यार कर दिया तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हुई उपासक अनुसारी न उपासकुसारी रात में निशि निशरात में मरा हुआ ब्रह्म उपासक रस्म अनुसारी नहीं होता का मतलब सूर्य किरणों के साथ उसका संबंध नहीं होता रस्म अनुसार ही कहा जाता है सूर्य किरण संबद्ध सूर्य किरण संबद्ध नहीं होता इति चेत। इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी शंका करें, तो द्वितीय जो न है चेत के बाद में वह सिद्धांति पूर्व का निराकरण कर रहे हैं पूर्व का निषेध करने के लिए सिद्धांति के द्वारा प्रयुक्त है द्वितीय न रात में मरने वाले उपासक का सूर्य किरणों से संबंध नहीं होता है ऐसा कहना ठीक नहीं ये दूसरे न का अर्थ निकलेगा का अर्थ निकलेगा रात में मरने वाले उपासक का भी सूर्य रश्मि से संबंध होता ही है यह अर्थ निकलेगा द्वितीय न का दो न अवश्य प्राप्ति बताते हैं का मतलब जो प्रथम सूत्र में सिद्धांत की प्रतिज्ञा हुई वही पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए इस न ने सिद्ध कर दी कहा ऐसा क्यों कस्मात रात में मरने पर भी उपासक का रश्मियानुसारित्व कैसे सिद्ध होगा एक प्रश्न है उसमें हेतु बताया जा रहा है निषेध में संबंध से यावत देह भावित्वात् सम्बंध होता है दो में तो दो है यहां पर नाड़ी और रश्मि रश्मि यानि सूर्य किरण तो नाड़ी तथा सूर्य सूर्यकिरण ये दोनों संबंधी हैं। और संबंध शब्द से लेना इन दोनों का संबंध नाड़ी और रश्मियों का संबंध कब तक रहता है तो यावत देह भावी जब तक यह स्थूल शरीर रहता है तब तक नाड़ी और सूर्य रश्मि का संबंध रहता है हमेशा शरीर के रहते रहते शरीर का दहा होने के बाद फिर नाड़ी भी जल गई एक संबंधी नहीं रहा तो फिर रश्मिया होने पर भी नाड़ी के साथ संबंध उस उपासक के नाड़ी के साथ रश्मियों का संबंध नहीं होगा क्योंकि एक संबंधी नहीं रहा लेकिन जब तक शरीर है मृत शरीर होने पर भी मृत शरीर के अंदर भी नाड़ियां हैं इसलिए नाड़ी रूपी मृत शरीर के अंदर भी संबंधी के रहने से रश्मि के साथ संबंध होगा ही नाड़ियों का तो याव देह भावित्वात नाड़ी रश्मि संबंधस्य ऐसा लगाना नाडियो रश्मि का संबंध जब तक शरीर है तब तक होता ही होता है आगे कहते दर्शय तीच तो ये केवल युक्ति मात्र से नहीं सिद्ध होता ये भी बता रही है। नाड़ी और रस्मी का संबंध होता करके आसुता आसु नाड़ीसु अमुष्मा आभ्यो नाड़ीभ्य ते अमुस्मिन आदित्य सृप्ता ये वही दहर विद्या के प्रकरण की ही श्रुति है और ये बता रही है किरणें दिन में सूर्य से निकल करके देह में विद्यमान जो नाड़ियां हैं उसमें फैल जाती है व्याप्त होती है उन नाड़ियों से संबद्ध होती है और रात में नाड़ी से निकल करके सूर्य में जाकर के समाहित होती है तो इस प्रकार नाड़ी और रश्मि का संबंध रहता ही है ये श्रुति भी बताती है दर्शयती का अर्थ है दर्शयती का करता है श्रुति अमुषमात आदित्या प्रतायंत इत्यादि श्रुति भी नारी और रश्मि के संबंध को बताती हैं। ये दर्शे तीचे निकलेगा इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं भाष्य में तो भाष्य को देखिए अस्ति अहनी नाडी रश्मि संबंध इति मृतस्य अहनिमृत रुसारी प्रेतस्य न स इतने का अर्थ किया सूत्र में जो निशी न ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा को बताने वाला सूत्रांश है ना इसकी व्याख्या है कि दिन में नाड़ी और रश्मि का संबंध विद्यमान होने से दिन में मरा हुआ जो उपासक है वह तो रस्म अनुसारी होगा कार्थ उसका सूर्य रश्मि से संबंध होगा प्रेतस्य रात में जो मरेगा तो उसका रात में सूर्य किरणें न होने से सूर्य किरणों के साथ संबंध नहीं होगा रस्म अनुसारित्व तो सिद्ध नहीं होगा नाड़ी रश्मि संबंध विच्छेदांत तो कहा रात में मरने से क्यों नहीं संबंध होगा रस्म अनुसारित्व तो सिद्ध होगा कहते इसलिए कि नाडी रश्मि संबंध विच्छेदांत तो रात में नाड़ी और रश्मियों के संबंध का विच्छेद हो गया दो संबंध में से एक संबंधी भी न रहे तो संबंध विच्छेद हो जाता है तो पूर्व पक्ष के अनुसार रात में सूर्य किरणें नहीं है इसलिए सूर्य किरण रूपी एक संबंधी के न होने से नारिया रहने पर भी सूर्य किरण रूपी दूसरा संबंधी न होने से उपासक का रात में रस में अनुसारित तो सिद्ध नहीं होगा तो नारी रश्मि संबंध विच्छेदात तो चेत ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कहते हैं न पूर्व पक्षी का यह कहना उचित नहीं है क्योंकि कहते हैं नाड़ी रश्मि संबंध से याव देह ये नहीं कि दिन में ही नाड़ी और रश्मि का संबंध रहेगा रात में नाड़ी और रश्मि का संबंध नहीं होगा नाड़ी और रस्मि का संबंध तो जब तक शरीर है तब तक होता ही होता है यावत देह भाभी है नाड़ी रश्मि का संबंध एक अर्थ है कि यव देह भाभी ही शिरा किरण संबंध तो जब तक शरीर है तब तक रहने वाला ये सिरा और किरणों का संबंध है सिरा क्या है तो टीका में टीकाकार कहते हैं शिरा नाड्य शिरा का अर्थ है नाडिया अब भाष्य में संबंध से यावदभावित्वात ये जो सूत्र था यहां तक की व्याख्या हो गई तो सूत्र में अंतिम दो पद बचे हैं दर्शयती च इस दर्शयती चूत्रांश को भाष्यकार भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कहते हैं दर्शयती च ये अर्थम श्रुति इस अर्थ को यानी शरीर जब तक है तब तक नाड़ी और रश्मियों का संबंध होता ही है इस अर्थ को एक तम अर्थ शब्द से लेना श्रुति दर्शेती श्रुति बताती है कौन सी श्रुति है वो तो कहा दो विद्या के प्रकरण में है अमुष्मात् आदित्या प्रतायन्ते ता आसु नडीसु स्रिप्ता आभ्यो नाड़ीभ्य प्रतायन्ते ते इति तो प्रतायन्ते अमुस्म आदित्यात अने अंतरिक्षस्थ आदित्य से प्रतायन्ते निकल करके फैलती हुई विस्तार को प्राप्त करती हुई यानी वो रश्मिया आसु संबद्धा तो और आभ्य नाड़ीभ्य प्रतायन्ते और रात में इस नाड़ी से निकल करके रश्मिया ते यानी रश्मिया किरने अमुस्विन आदित्य सृप्ता वह अंतरिक्षस्थ आदित्य से संबद्ध होते हैं तो इस प्रकार दिन रात जब तक शरीर है तब तक सूर्य रश्मि तथा नाड़ियों का संबंध यह श्रुति बता रही है इत्यादि शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार प्रतायंते का अर्थ कर दिया विस्तृता भवंती मुष्मात आदित्या ता का अर्थ कर दिया विस्तृत सूर्य हाँ, दिन में सूर्योदय होने के बाद सूर्य से निकल करके फैल जाती हैं और सृप्ता का अर्थ करते हैं संबद्धा नाडी सु का अर्थ है नाड़ी से संबद्ध होती हैं अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है निदाग निदाघ इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार श्रुत सत्वे युक्तिम आह सत्वे इति। श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो नाड़ी रश्मि का संबंध है यह युक्ति भी बताती है नाड़ी रश्मि का संबंध याव भावी है यह अर्थ केवल श्रुति सिद्धमात्र है ऐसी बात नहीं युक्ति से भी निश्चित होता है यह अर्थ इस अभिप्राय से कहा कि श्रुति संद्ध, श्रुत संबंधस्य से रात्रो सत्व युक्ति आह रात में भी नाड़ी और रश्मियों का संबंध होता है ऐसा श्रुति ने बताया जब तक शरीर है तब तक होता ही है करके ये जो श्रुति से प्रतिपादित तो रात में भी नाड़ी और रश्मि का संबंध है वह युक्ति से भी सिद्ध होता है इसलिए युक्तिम आह तो निदाघ समय च निशासु अपि किरण अनुवृत्ति उपलभ्यते निदाघ कहा जाता है गर्मी को ग्रीष्म काल को निदाघ समय ग्रीष्म काल वो तो ग्रीष्म ऋतु में रात में भी सूर्य किरणों की अनुवृत्ति उपलब्ध होती है निश्चित होती है कि रात में भी सूर्य किरणें रहती हैं गर्मी में ये निश्चित होता है गर्मी कैसे तो कहा कि प्रतापादी कार्य दर्शनाथ ये हेतु है कि रात में किरणें हैं क्योंकि सूर्य किरणों का ही कार्य है प्रतापादि पसीना आदि आना शरीर में जलन सी होना ये सब गर्मी ये है सूर्य किरणों का कार्य तो जैसे बिना अग्नि के धुआ नहीं होता ऐसे बिना सूर्य किरणों के गर्मी नहीं हो सकती प्रताप आदि नहीं हो सकते लेकिन रात में भी प्रताप आदि होते हैं इससे निश्चित होता है कि प्रताप आदि का कारण किरणें रात में भी हैं ये युक्ति है निदाग समय च निशासु अपि किरण अनुवृत्ति उपलभ्य प्रतापादी कार्यदर्शनात तो कहते हैं ऐसा यदि है तो ठंडी के दिनों में भी रात में सूर्य किरण का जो कार्य है वो प्रतीत होना चाहिए गरम कपड़े पहनने की जरूरत ही न पड़े कंबल ओढ़ने की जरूरत ही न पड़े ऐसे ग्रीष्म काल में नहीं ओढ़ना पड़ता क्योंकि रात में सूर्य किरणें रहती हैं, तो रात में है तो ठंडी के दिनों में भी रात में प्रताप सूर्य किरणों का कार्य दिखे अनुभव में आ जा एक शंका की जा रही है अवतरण टीका में आगे वाले वाक्य के उसका उत्तर होगा भाष्य में आगे वाला वाक्य तो टीका को देखिए तरही तरही का अर्थ है रात में भी सूर्य किरणों की का अस्तित्व आप सिद्ध कर रहे हैं प्रतापादि कार्यों को देख करके यदि तब तो हेमंतादि रात्रि सु औष्ण्य उपलब्धि सत्त हेमंत आदि, हेमंत और शिशिर ऋतु यह है ठंडी के ठंडी का समय और ठंडी के समय भी रात में फिर प्रतापादी हो जाए गर्मी उपलब्ध हो जाए ये प्रसंग आएगा क्योंकि गर्मी का कारण सूर्य किरणें रात में भी ही है हैं ठंडी के दिनों में भी ये हुई शंका तो कहते हैं इत आह इस आशंका का समाधान करते हुए भाष्कर भगवान ये कहते हैं स्तोकानुवृत्तेस्तु दुर्लक्षरजनीषु शैशिष्व दुर्देश <coughs> तो कहते हैं दिन में आप सूर्य किरण मानते हो कि नहीं मानते हो पूर्व पक्षी को सिद्धांति कह रहे हैं तो पूर्व पक्ष ने दिन में तो सूर्य किरण होती है करके कहा अस्ति अहनी नाड़ी रश्मि संबंध इति अहनी मृतस्य से सूर्य रश्मि अनुसारित कहते समय प्रथम वाक्य में ये कहा ना कि दिन में सूर्य किरण है ये पूर्व पक्षी मानते हैं कहा दिन में ठंडी के दिनों में सूर्य किरणें रहती हैं, तो फिर दिन में ठंडी के दिनों में भी शरीर कांपता है कि नहीं ठंडी से सूर्य किरणें होने पर भी दिन में जैसे ठंडी के दिनों में औष्ण्य प्रतीत नहीं होता पसीना नहीं आता किरणें होने पर भी और गर्मी के दिनों में रात में भी होता है पसीना वहा सूर्य किरण है वहां भी है यहां भी है तो इसका अर्थ है कि प्रचुर मात्रा में सूर्य किरण जिस समय होगी उस समय औषण्य की प्रती होगी और अल्प मात्रा में सूर्य किरण होगी तो दिन में भी सूर्य किरण होते हुए जैसे ठंडी के दिनों में पसीना नहीं आता है सूर्य किरणें हैं औष्ण उपलब्ध नहीं हो रहा है ठंडी लग रही है वहां ठंडी के दिनों में पृथ्वी पर सूर्य किरणों की मात्रा अल्प हो जाती है मात्रा के अल्प होने से दिन में भी जैसे औष्ण उपलब्ध नहीं होता ऐसे रात में भी ठंडी के दिनों में सूर्य किरणें तो रहती हैं लेकिन अल्प रहती हैं। अल्प मात्रा में होने से औष्ण्य की उपलब्धि नहीं होती प्रचुर मात्रा में सूर्य किरणों की उपस्थिति अपना कार्य औष्ण्य की अनुभूति कराता है सूर्य के किरणों की प्रचुर उपस्थिति से औष्ण उपलब्धि होगी और अल्प मात्रा में सूर्य किरणों की उपस्थिति में नहीं होगी जैसे ठंडी के दिनों में दिन में भी नहीं हो पाती आ, सूर्य किरणों के रहते हुए भी औषणे की उपलब्धि ये यहाँ पर कहा है कि स्तोक अनुवृत्तेस्तु दुर्लक्षर रजनीषु तो ऋतवंतर से लेना ग्रीष्म ऋतु से अतिरिक्त ऋतु तो ग्रीष्म ऋतु से अतिरिक्त ऋतु में रात में सूर्य किरणों की अल्प अनुवृत्ति है स्तोक शब्द का अर्थ होता अल्प स्तोक यानी अल्प तो स्तोक अनुवृत्त का अर्थ है सूर्य किरणों की अल्प अनुवृत्ति होने से मात्रा अल्प रहने से दुर्लक्ष दुर्लक्ष का अर्थ है सूर्य किरणों का जो कार्य है प्रताप की अनुभूति औष्ण की अनुभूति वो नहीं करा पाते उष्णता की अनुभूति नहीं होती क्योंकि प्रचुर मात्रा में सूर्य किरणें नहीं है तो इसलिए अल्प किरणों की अल्प अनुवृत्ति में दुर्लक्ष है का अर्थ है औष्ण्य अनुभूति ज्ञापकत्व नहीं है इसे समझाने के लिए उदाहरण दिया कि शिरेशु युवा तो जैसे शिविर दुर्दीन है यानी ठंडी के दीन है ठंडी में दिन में सूर्य सूर्यकिरण होने पर भी वे सूर्य की, आ, सूर्य किरणों की उपस्थिति प्रतापादी की अनुभूति नहीं करा पाती ठंडी के दिनों में दिन में सूर्य की अनुभूति जैसे गर्मी की अनुभूति नहीं करा पाती ऐसी रात में भी नहीं करा पाती ये कहा जा रहा है इसका अर्थ रात में ठंडी के दिनों में गर्मी नहीं हो रही का अर्थ रात में ठंड सूर्य सूर्यकिरण नहीं है ये नहीं कहा जा सकता है लेकिन अल्प है और सूर्य रश्मि के साथ संबंध होना चाहिए उपासक का इसलिए ठंडी के दिनों में रात में मरने पर भी सूर्य जितनी जितने मात्रा में वहां सूर्य किरण हैं उतने मात्रा में सूर्यकिरणों से संबंध होने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है उसमें कोई बाधा नहीं आती कह है इसी बात को ये श्रुति भी कह रही है ये कहते हैं कि अहरेव एतद रात्रो दधाती इति सेव दर्शेती तो अहरेव एतद रात रात्रो दधाती शास्त्रवचन भी इसी अर्थ को बता रहा है किस अर्थ को कि रात में सूर्य किरणें होती हैं ये जो रात में सूर्य किरणों की उपस्थिति है एक प्रकार से वह रात में दिन को धारण करना है दिन में सूर्य किरणें होते हैं रात में भी सूर्य किरणें हैं तो रात भी दिन जैसा है, सूर्य किरणों से युक्त है इतना मात्र अर्थ है उसका तो ये शास्त्र वचन भी रात में सूर्य किरणों की उपस्थिति रूप अर्थ का ज्ञापक है ये यहां पर कहा अहरेव एकद रात्र दधाती इतदेव दर्शयती टीकाकार अहर एवत रात्र दधाती इसका हैं कि सविता रात्रौ अहर दधाती धारण अभिधान स्तोक रश्मि अनुवृत्ति एव तो रात में भी सूर्य दिन को धारण करता है ये जो धारण का कथन है वचन है यह रात में भी अल्प मात्रा में सूर्य सूर्यकिरण रहती हैं। इस अर्थ का ज्ञापक है आगे है भाष्य में यदि च रात्रो प्रेतो विन अनुसारेण ऊर्धम आक्रमेत रस्म अनुसारा अनर्थक्यम भवेत यदि पूर्व अनुसार दिन में ही सूर्य किरणें रहती हैं रात में नहीं रहती हैं ऐसा मानेंगे तो क्या होगा कि रात में सूर्य सूर्यकिरण न होने से रात में कोई उपासक मरेगा तो वह यदि क्या नाम है बिना सूर्य रश्मि संबद्ध हुए ही उपासना का फलभूत ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा तब तो शास्त्र में जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए रस्म अनुसारित्व तो बताया है वह रस्म अनुसारित्व कथन रस्म अनुसारित्व तो को बताने वाला वचन अप्रमाण हो जाएगा क्योंकि रात में मरा हुआ उपासक रश्मिया अनुसारी हुए बिना ही अप, उपासना का फल ब्रह्मलोक प्राप्त कर चुका है तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए रस्मानुसारी होना जरूरी है यह बताने वाला शास्त्र वचन अप्रमाण ही होगा ना ये कह रहा है कि यदि रात्रो प्रेतः विनय व रस्म अनुसारेण यानी रश्मि संबद्ध हुए बिना ही ऊर्ध्व आक्रम है यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा रस्म अनुसार रस्म अनुसार अनर्थक्यम भवित रस्म अनुसार है रश्मि का संबंध बोधक वचन वह अप्रमाण हो जाएगा तो यदि कोई ये कहे कि वो रस्म अनुसारी वचन दिन में मरने वाले उपासक के लिए सार्थक है तो कहा फिर वहां पर शास्त्र में ऐसा संकोच बोधक कोई पद प्रयोग होना चाहिए था लेकिन ऐसा कोई संकोच बोधक पद प्रयोग तो है नहीं कि दिन में मरने वाले उपासक को ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए रश्म अनुसारी होना जरूरी है रात में मरने वाले के लिए यह नियम नहीं है ऐसा कोई संकोचक पद प्रयोग वहाँ पर नहीं है ये आगे कह रहे हैं कि नहीं ही एक विशिष आधीये यो दिवा अपेक्षा सीक्ष आक्रमते यस्तु रात्रो सो इति अनपेक्ष ऐसा कोई नियामक वहाँ पर नहीं है कि जो दिन में मरेगा उपासक उसे ब्रह्मलोक जाने के लिए रश्मि संबद्ध होना जरूरी है रात में मरने वाले को ब्रह्मलोक पहुँचने के लिए रश्मि संबद्ध होना आवश्यक नहीं है इस प्रकार का विशेष नियम बताने वाला कोई वचन प्रतीत नहीं होता है तो इसलिए ये मानना पड़ेगा कि ब्रह्मलोक प्राप्त करना है यदि तो रस्म अनुसारी होना जरूरी है रात में पूर्व पक्ष के अनुसार सूर्य किरणें न होने से रश्मि अनुसारी तो होगा नहीं रात में मरने वाला तो फिर उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं हो पाएगी तो ऐसा यदि मानेंगे तो फिर ये मानना पड़ेगा कि दिन में मरने वाला ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है रात में मरने वाले को ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होगी तब तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति की साधनभूत उपासना का अनुष्ठान करने के लिए किसी मनुष्य की प्रवृत्ति होगी नहीं इसलिए नहीं हो पाएगी कि उसे मालूम नहीं है कि हम दिन में मरेंगे कि रात में मरेंगे और उपासना का परिपाक होने पर भी यदि रात में शरीर छूट जाए, तो उसका फल तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होना नहीं है तो उसकी उपासना व्यर्थ ही हो जाएगी और ये कोई गारंटी है नहीं कि दिन में ही मरेगा ये आगे कह रहे हैं कि अथ तू विद्वान रात्रि प्रायण अपराध मात्रेण न ऊर्ध्व आक्रमेत पाक्षिक फला विद्या इति अप्रवृत्ति उपासक भी उपासना पूर्ण होने पर भी यदि ये, ये माना जाए कि रात में मरणारूप जो उसका अपराध हुआ इस अपराध मात्र से अपने द्वारा जीवन भर की गई उपासना का जो फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति वो नहीं कर पाएगा क्योंकि रात में मर गया ब्रह्मलोक प्राप्त करने के लिए दिन में मरना चाहिए तो रात में मरना रूपी अपराध मात्र से ब्रह्मलोक की प्राप्ति उसे नहीं होगी ऐसा कहेंगे तो पाक्षिक फला विद्या होगी दिन में मरने वाले उपासक को मात्र ब्रह्मलोक की प्राप्ति करा पाएगी उपासना इति अप्रवृत्ति रेव तश्याम श्या विद्यायाम उपासनायाम तो उपासना में किसी की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी क्योंकि उप, आ, उपासक को निश्चय नहीं है कि हमें दिन में ही मरना है ऐसा निश्चय तो नहीं है ना दिन में ही मरना ऐसा निश्चय नहीं है इसलिए और कहीं रात में मर जाए तो उपासना व्यर्थ ही हो जाएगी इस संशय में वह उपासना करेगा ही नहीं यही कह रहे हैं कि मृत्यु काल अनियमात। मृत्यु का समय निश्चित न होने से अथापि रात्रो ऊपर तो अहरागम तो उपासना में भी प्रवृत्ति उपासक की सिद्ध हो जाए और रात में और उसको रात में मरने वाले उपासक को भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाए और ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए रस्मि अनुसारी होना जरूरी है और रात में रश्मि पूर्व पक्षी के अनुसार है ही नहीं तो पूर्व पक्षी कहते हैं रात में मरने वाला जो उपासक है वह शरीर तो छूट जाएगा रात लेकिन उसे सूर्योदय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी रश्मि अनुसारी होने के लिए जब सूर्योदय होगा रश्मिया आएगी तब रश्मि अनुसारी वो होगा रश्मि संबद्ध होगा और फिर जाएगा ब्रह्मलोक ऐसा यदि तो ऐसा होने से रात में मरने वाले को भी दिन की प्रतीक्षा करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो रही है और दिन में मरने वाले को तो प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है रश्मि अनुसारी होने के लिए तो कहा ऐसा मान लोगे तब भी सब ब्रह्म उपासक के परिवार के लोग ये नहीं प्रतीक्षा करेंगे रात में मरा है तो अभी दिन होने के बाद ही उसकी अंत्येष्टि करें कहें रात भर कौन जगेगा यहां कैसे रखें हा? हा? कुछ लोग आस्तिक लोग रात में नहीं जलाते लेकिन कई लोग जो हैं, है ये परंपरा ऐसी है आ, लेकिन बहुत से लोग आजकल कहते हैं कि कौन प्रतीक्षा करेगा रात भर कौन जगेगा तो कई लोग तो आठ आठ दिन तक रखते हैं, लेकिन अस्पताल में रखते हैं, घर पे नहीं लाते है डीप फ्रीज में रखते हैं, डीप फ्रीज में रखते हैं ना और रात में जला देते तो कोई कोई लोग जला देते है रात में भी वहां मनीकरणी कामे चौबीस घंटे जलते ही रहते हैं वाराणसी गए नहीं क्या वहाँ तो दिन दिन में जलाना चाहेंगे तब तो महीना लगेगा नंबर आने में इतनी प्रतीक्षा कर दिन रात चलता रहता है वहां कभी अग्नि हरिश्चंद्र की जलाई हुई अग्नि अभी भी है कहते हैं उसमें लकड़िया डालते रहते हैं उस समय की वहीं पर वो डोम ने रखा था ना उनको मणिकर्णी का घाट पर ही तो रात में जिन उपासकों के परिवारजन उसकी अंत्येष्टि कर देंगे तो रश्मि और नाड़ी संबंध तो जब तक शरीर है तभी तक है अब उसका शरीर ही नष्ट हो गया तो फिर वो रश्मि अनुसार ही कैसा हो पाएगा उपासक प्रतीक्षा करने के लिए रह भी जाए तो शरीर ही नहीं रहा तो उसका संबंध नहीं बन पाएगा ये आगे कह रहे हैं अथापि रात्रो उपरतो अहर आगमम उदीक्षित यदि ये कहा जाए कि रात में जो उपरत हो गया मरा उपासक वह दिन की प्रतीक्षा करेगा सूर्योदय की प्रतीक्षा करेगा रश्म अनुसारी होने के लिए और अहरागमे भी अस्य कदाचित अरश्मि संबंधारहम शरीरम सियात पावकादि संपर्क यही कहा कि दीन की प्रतीक्षा करने के लिए रहने पर भी कई बार उसके परिवारजन जल्दी ही उसकी अंत्येष्टि कर ले अग्नि संपर्क हो जाएगा मतलब पावकादि संपर्क हुआ अत्येष्टि उसको जला दिया तो फिर ऐसे उपासक का रश्मि के साथ संपर्क नहीं हो पाएगा ना रश्मि के साथ संपर्क होने योग्य शरीर नहीं रहा शरीर है ही नहीं अब तो उसकी वो प्रतीक्षा करना भी व्यर्थ और ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी नहीं होगी रश्मि अनुसारी बनेगा ही नहीं वो और दूसरी बात श्रुति कहती है कि उपासक प्रतीक्षा नहीं करता है प्रतीक्षा का निषेध कर रही है श्रुति बता रही है इस शरीर से निकलने के बाद आदित्य लोक में अत्यंत शीघ्र गति से पहुंच जाता सवत क्षिपेन मनः तवत आदित्यम गच्छति। कहते है जितने समय में मन आदित्य लोक में पहुंचे यानी मन की गति से जाता है तो आदित्य लोक में पहुंचने के लिए मन को जितना समय लगता है उतना ही समय इस शरीर को छोड़ करके निकले हुए उपासक को लगता है आदित्य लोक में पहुंचने के लिए तो प्रतीक्षा कहाँ करेगा रात 12 बजे शरीर छूटा सूर्योदय 7 बजे होना है साढ़े छह बजे होना है या छह बजे होना है घंटा कहाँ प्रतीक्षा कर पाएगा तो श्रुति अनुदीक्षा दर्शेति उदीक्षा कहते हैं प्रतीक्षा को अनुदीक्षा का अर्थ निकलेगा प्रतीक्षा का अभाव तो यह श्रुति प्रतीक्षा के अभाव को बताती है तस्त तद अविशेषण रात्रि तो तस्मात है? तद अविशेषे न तो या जिस कारण से उपासना का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति अव्यभिचारी है व्यभिचारी नहीं हो सकता पाक्षिक नहीं हो सकता और उपासक प्रतीक्षा भी नहीं कर सकता और उपासक का मरण निश्चित नहीं है कि दिन में ही होगा रात में नहीं होगा ये सब हेतु तस्मा शब्द से लेना है इन सब हेतुओं के कारण ये निकलेगा कि अविशेषण एव इदम रात्रिन् दिवम रश्मित्व तो चाहे उपासक दिन में शरीर छोड़े या रात में शरीर छोड़े वह रश्मि और नाड़ी का संबंध याव भावी होने से रात में भी रश्मिया विद्यमान होने से रात में शरीर छूटने पर भी रश्मि अनुसारी होगा ये निश्चित है ये यहां पर सिद्धांत हुआ थोड़ी टीका है टीका को देखिए यहां से शटीका यदि रात्रो मृत विषय तया संकोचस्यात ऊर्ध्वगति सै तदा रश्मिश्रुतेमृत विषयतया संकोचस्या ऊर्धती अभाव विद्याति सिया यदि रात्रो मृत से रश्मि योगम विन ग रात में मरने वाला उपासक ये सब भाष्य में जो आया है उसी का अर्थ कर रहे तो रात में मरने वाले उपासक को संबंध हुए बिना ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ऐसा मानेंगे यदि तब तो रश्मि श्रुतेर दिवामृत विषय तया संकोच सपासक <coughs> को ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए रश्म अनुसारी होना जरूरी बताने वाली श्रुति को मानना पड़ेगा दिन में मरने वाले उपासक के लिए मात्र है ऐसा संकोच करना पड़ेगा ऐसा संकोच करने वाला वहां कोई पद नहीं है और ऊर्ध्वगति अभावे यदि रात में मरने वाले को ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होती है ऐसा मानेंगे ऊर्धोगति है ब्रह्म की प्राप्ति वो उसकी नहीं होती हैं, ऐसा यदि है मानेंगे तब तो विद्यायम अप्रवृत्ति साथ तो मृत्यु का समय निश्चित न होने से फिर तो उपासना करने में किसी की प्रवृत्ति ही नहीं हो पाएगी क्योंकि रात में उपासना कर भी ले और रात में शरीर छुट जाए तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति तो होनी नहीं है न चीक प्रतीकया ऊर्धति वाचम न वाचम के साथ होगा यदि ये कोई कहे कि दिन दिन में में मरने वाला तो शीघ्र ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा होने होने होने के के कारण रात में मरने वाला होने के लिए प्रतीक्षा करेगा सूर्योदय की और फिर रश्मि अनुसारी होकर के ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा रात में मरने वाला उपासक कहते ये भी कहना उचित नहीं है प्रतीक्षाया ऊर्ध गति यानी ब्रह्म की प्राप्ति ये कहना भी उचित नहीं है क्यों कहते इसलिए कि रश्मि रश्मि उदयात प्राक एव देहदा आदित्य प्रतीक्षा वैर्थ्या पाता तो उपासक का शरीर को तो छूट गया तो फिर वो अपने परिवारजनों को रोक थोड़ा ही पाएगा कि अभी मेरा रश्मि के साथ संबंध नहीं हुआ इसलिए सूर्योदय की प्रतीक्षा करो सूर्योदय के बाद मेरा संस्कार करो अग्निदहा ऐसा तो कह नहीं पाएगा और कोई परिवारजन किसी उपासक के ऐसा कर ले रात में ही अंत्येष्टि उसकी तो फिर उस उपासक को तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं हो पाएगी ये कह रहे हैं कि रश्मि रश्मि उदयात प्राग एव देहदाहे सती ये सती सप्तमी है आदित्य प्रतीक्षा वही अर्थ्या पातात और जो यावन मनह ये श्रुति प्रतीक्षा का अभाव बता रही है उसे कह रहे हैं कि अप्रतीक्षा श्रुति विरोधाच्च प्रतीक्षा सूर्य रश्मि संबद्ध होने के लिए की कल्पना ये प्रतीक्षा का अभाव बताने वाले श्रुति से विरुद्ध भी है इस अभिप्राय से कहा अप्रतीक्षा अप्रतीक्षा तावद आदित्यम गति ये श्रुति है अप्रतीक्षा श्रुति इसका विरोध हो जाएगा यदि रात में मरने वाले उपासक को रश्म अनुसारी होने के लिए प्रतीक्षा की कल्पना करेंगे तो यदा मृत्य रश्मि ब्रह्मलोक प्राप्ति इति इसलिए यही कल्पना उचित है यदा कदा यानी चाहे वो दिन में मरे या रात में मरे कभी भी शरीर छूटे उपासक का वह रश्मि अनुसारी हो करके शीघ्र ही ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है प्रतीक्षा न तो रात में मरने वाले को करना है और दिन में मरने वाले को तो करनी ही नहीं है कभी भी शरीर छूटे उतने ही शीघ्रता से ब्रह्म लोक को प्राप्त करेगा जितने शीघ्रता से दिन में शरीर छोड़ने वाला प्राप्त करता है रात में शरीर छोड़ने वाला भी उतनी ही शीघ्रता से ब्रह्म लोक को प्राप्त करेगा ये अर्थ निकलेगा इस प्रकार ये जो दशम अधिकरण है इसका विचार संपन्न होता है कल इस पाद को पूरा कर लेते हैं तो अधिकरण सार को थोड़ा आज देखा जाए इसके ग्यारहवे के तब ये दो सूत्र है ना तो पूरे हो पाएंगे कल <coughs> आयने दक्षिणे मृतवा धी धीफल नईत्यथ नईतुतरायण भीमश्पी प्रतीक्षा अतिवाहीकोक्तेर वर ख्या प्रतीक्षण फलैकाच विद्या या फलम प्राप्त उपासक तो अयने दक्षिणे मृत्वा तो जैसे रात में मरने पर भी रश्मि अनुसारी होकर के ब्रह्म लोक को प्राप्त कर रहा है उपासना का फल ब्रह्मलोक प्राप्त कर रहा है ऐसे ये विचार आ रहा है कि दक्षिणायन में यदि किसी उपासक का शरीर छूट जाए तो वह दक्षिणायन में मरने वाला ब्रह्म उपासक ब्रह्म उपासना का फल ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा या नहीं करेगा ये संशय है इसी संशय को बताते हैं कि अयन दक्षिणे मृत्वा, अन्य दक्षिणायन में शरीर छोड़ करके धी फलम में धी शब्द का है उपासना उपासना का फल वो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति वह नहीं होगी अथ अथवा ये यानी प्राप्त नीति अथवा प्राप्त करता है तो ये संशय होने पर पूर्व पक्षी कहते हैं न ये दक्षिणायन में शरीर छोड़ने वाले उपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होती है ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है इसमें हेतु बताते हैं पूर्व पक्षी दो एक है उत्तरायण उत्तरायणाधोक्त अध्व अध्धो कहते मार्ग को तो उत्तरायण मार्ग बताया गया है ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए उत्तरायण मार्ग से जाने के लिए कहा है और उत्तरायण में शरीर तो छूटा नहीं इसलिए दक्षिणायन में शरीर छूटने वाला तो संसार में ही इसी कल्प में पुनरावृत्ति दिलाने वाले लोक में ही जाएगा ह ब्रह्मलोक नहीं जाएगा एक हेतु दूसरा हेतु है भीष्मापी प्रतीक्षणार्थ तो यदि दक्षिणायन में शरीर छोड़ने पर भी उपासना का फल मिलता तो भीष्म पर पड़े हैं हजारों बाण उनके शरीर में चुभे हुए हैं एक छोटा सा कांटा कहीं पैर में होता लगता है या बांस का थोड़ा सा वो अंगुली में कहीं लग जाता है केस के बराबर लेकिन जब तक वो नहीं निकलता तब तक मन वहीं जाता है कि नहीं जाता तो कितने सारे बाण उनके शरीर में चुभे हुए हैं लेकिन शरीर छोड़ नहीं रहे हैं उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो यदि दक्षिणायन में शरीर छोड़ने पर भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती तो इतनी लंबी प्रतीक्षा सरसया पर सोए सोए भीष्म करते हैं। उसी समय शरीर छोड़कर के ब्रह्मलोक चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने प्रतीक्षा की यह भी शिष्टाचार शिष्ट हैं, और उनकी जो उत्तरायण की प्रतीक्षा करना रूप शिष्टाचार हैं यह ज्ञापन करता है कि दक्षिणायन में शरीर छोड़ने वाले उपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होती पूर्व पक्ष हुआ सिद्धांत है उपासक विद्यालम प्राप्त प्राप्नोति। उत्तरार्थ में जो चौथा पाद है तीसरे पाद का भी एक पद मिल करके सिद्धांत की प्रतिज्ञा है कि उपासक दक्षिणायन में शरीर छोड़ करके भी उपासना का फल ब्रह्मलोक को प्राप्त करता ही है कहा ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि विद्या फल एकांत्यात् शब्द कान्वय इधर भी करना कि विद्यान उपासना जो है फल के साथ अव्यभिचारी है उपासना का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति नियत है निश्चित है अव्यभिचारी है यदि दक्षिणायन में शरीर छोड़ने मात्र से नहीं मिलेगा ब्रह्मलोक तो उपासना व्यभिचारी हो जाएगी ना फिर उपासना हुई ब्रह्मलोक का फल ब्रह्मलोक रूपी फल नहीं मिला तो न्वय व्यभिचार हो जाएगा लेकिन व्यभिचारी नहीं है उपासना का फल और कहा दक्षिणायन में शरीर छोड़ने पर भी यदि जाता है ब्रह्मलोक ही उपासक तो श्रुति ने यान षड उदंग ये मासान इत्यादि से उत्तरायण आदि का वर्णन क्यों किया काल के वाचक पदों का प्रयोग वहां तो कहते हैं वहां उत्तरायण अह इत्यादि जो शब्द है शुक्ल पक्ष आदि ये सब संवत्सर ये सब काल के बोधक नहीं है उत्तरायण कोई काल विशेष का वाचक शब्द नहीं है वो आतिवाहिक देवता का नाम है ज्योति आदि ये सब आतिवाहिक देवोक्ते उत्तरायण आदि शब्द से आगे कहा जाएगा अभी तीसरे पाद में कि वो आतिवाहिक देवताओं का नाम है ज्योति अह शुक्ल पक्ष और उत्तरायण संवत्सर इत्यादि ये सब देवता के नाम है का, वो काल के वाचक शब्द नहीं है तो आतिवाहिक देव तोर और देवता तो दिन रात सभी समय रहते हैं इसलिए रात दक्षिणायन में शरीर छोड़ने वाले को भी उत्तरायण नामक देवता ही ले जाने के लिए आएगी जहां उसका निश्चित यह है सीमा अवधि वहां पर आएगी जहां तक पहुंचाना है, वहां तक पहुंचाएगी और कहा यदि आतिवाहिक देवता है ये भीष्म तो जानते ही हैं धर्मराज को भी शास्त्र का उपदेश किया है सरसैया पर तो उन्हें आतिवाहिक देवता हैं ये दक्षिणायन उत्तरायण आदि ये मालूम था तो इतने कष्ट में क्यों रहे क्यों उत्तरायण काल की प्रतीक्षा किए <coughs> तो कहते हैं वर ख्या प्रतीक्षणात तो। उन्होंने अपने पिता के वर की जगत में ख्याति हो जाए पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था उन्होंने शांतनु ने हा हाँ। तो इच्छा पिता के द्वारा प्रदत्त जो इच्छा मृत्यु का वर है यदि वो जिस समय शरीर में बांध लगे उसी समय शरीर छोड़ते तो आज आपको हमको ज्ञात थोड़ा ही होता कि शांतनु ने भीष्मी को इच्छा मृत्यु का वर दिया था उस वर की जगत में ख्याति हो जाए प्रसिद्धि हो जाए इसके लिए उन्होंने प्रतीक्षा की शरीर नहीं छोड़ा और शिष्टाचार भी अज्ञानी के लिए तो काल की प्राश गीता महत्ता बताती है ना, अज्ञानी का मतलब अनुपासक उनके लिए तो काल की महत्ता है और वो शिष्टाचार भी विज्ञापन कर रहे हैं तो प्रतीक्षण प्रतीक्षणात इस प्रकार ये संक्षेप में अधिकरण सार का विचार हो जाता है ग्यारहवे अधिकरण के दोनों सूत्रों का विचार हम लोग कल करेंगे